लक्ष्मी तीर्थ और अग्नि तीर्थ का भात में विषाच योनि को प्राप्त हुए दुष्पुण्य का उद्धार श्री सूत जी कहते हैं सब पापों का नाश करने वाली जटा तीर्थ में स्नान करके विशुद्ध चित्त वाला पुरुष लक्ष्मीपति को जाए जो जो कामना मन में रखकर मनुष्य लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करता है वह सब प्राप्त कर लेता है लक्ष्मी तीर्थ बड़ी भारी दरिद्रता के शांति करने वाला महान धन धान्य की समृद्धि देने वाला बड़े-बड़े दुखों का नाश करने वाला और महान वैभव को बढ़ाने वाला है वह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला महान ऋण से छुटकारा दिलाने वाला तथा श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाला है ब्राह्मणो इस प्रकार यह लक्ष्मी तीर्थ का महत्व बतलाया है इस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अग्नि तीर्थ को जाए वह महापुण्यमय और महापाप को काविनाशक है पूर्व काल में रावण को उसकी सेना सहित मार करता था विभीषण को लंका का राजा बनाकर दशरथ नंदन श्री राम जी जब सीता और लक्ष्मण के साथ सेतु मार्ग से गंधमादन पर्वत पर आए तब लक्ष्मी तीर्थ के किनारे ठहरकर उन्होंने देवताओं ऋषियों और पितरों के समीप वहां अग्निदेव का आह्वान किया तब लक्ष्मी तीर्थ से कुछ दूर पर अग्निदेव महासागर से ऊपर उठे और मानव रूप धारी श्री रामनाथ जी को देखकर इस प्रकार बोले राम राक्षसों को भय देने वाले महाभाऊ श्री राम आपने जो रावण का वध किया है यह जान की जी की पातिव्रत्य धर्म के बल से ही संभव हुआ है यह बात सत्य है सत्य है प्रभु सत्य है यह साक्षात जगन माता लक्ष्मी हैं इन्होंने लीला के लिए मानव शरीर धारण किया है जब आप देव शरीर में स्थित होते हैं तब यह भी दिव्य देह से आपकी सेवा करते हैं आपने मानव शरीर धारण किया है इसलिए यह भी मानव कन्या के रूप में प्रकट हुई है आप भगवान विष्णु के शरीर के अनुरूप ही यह भी शरीर धारण कर लेती है जगत स्वामी देवाधिदेव जनार्दन आप जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब यह आपकी सहिका होती है जब आप भृगु नंदन परशुराम के रूप में अवतीर्ण हुए थे तब यह धरणी नाम से प्रकट हुई थी इसी समय आपके साथ यह जनक नंदनी सीता के रूप में प्रकट हुई है और भविष्य में जब आप श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब यह रुक्मणी होंगी इस प्रकार अनन्य अवतारों में भी यह आपकी सहिका होती है अतः रघुनंदन आप मेरे कहने से इन्हें आदर पूर्वक ग्रहण करें अग्नि का यह वचन सुनकर देवताओं और महर्षियों ने दशरथ नंदन श्री राम तथा जनक नंदनी सीता की बार-बार प्रशंसा की है श्री रामचंद्र जी ने अग्नि के साक्षी देने से परम निर्मल सती साध्वी सीता को ग्रहण किया जिस स्थान पर अग्नि देव प्रकट हुए उसी को अग्नि तीर्थ समझो अग्नि के प्रकट होने से ही उसका नाम अग्नि तीर्थ हुआ है उस मोक्षदायक तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य उपवास पूर्वक वेद वेद ता ब्राह्मणों को भोजन करावे उन्हें वस्त्र और धंधे ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है पूर्व काल की बात है पाटली पुत्र में पशुमान नामक एक वैश्य रहते थे वे सदा धर्म में तत्पर और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहा करते थे सदा कृष्ण और गौ रक्षा करते हुए पशुमान बाजार की गलियों में धर्म थे सुवर्ण आदि का विक्रय किया करते थे उनके तीन स्त्रियां थी जो सदा पति की सेवा में लगी रहती थी उन तीन स्त्रियों से सुपुन्ने आदि आठ पुत्र उत्पन्न हुए वे जब 5 वर्ष के हो गए तब उन्हें कर्तव्य की शिक्षा दी जाने लगी वे धीरे-धीरे खेती धीरे, गो रक्षा और व्यापार का काम भली भांति सीख गए सुपुन्ने आदि सात पुत्र पिता की बात सुनते और पशु मान जो कहते उस कार्य को तत्काल पूरा करते थे उन्होंने सोने के कारोबार में भी अत्यंत कुशलता प्राप्त कर ली किंतु वेश्या का आठवां पुत्र दुष्पुण्य बचपन से ही खोटे मार्ग पर चलने लगा वह पिता की बात नहीं सुनता था दुष्पुण्य बालकाल से ही बालकों को, को सताया करता था पशु मान ने उसे दुष्कर्म पराए देखकर भी यह नादान है ऐसा कह कर उसकी अपेक्षा कर दी तदनंतर वेषक के आठ पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हुए आठवां पुत्र दुष्पुण्य नगर के बालकों को दोनों हाथों में पकड़ लेता और कुआ नदी या तालाब में फेंक देता था उसके इस दुष्ट चरित्र को कोई नहीं जानता था जल में उनका शव देखकर लोग उनका संस्कार करते थे तब पुरवाश्यु ने आकर राजा से यह वरतांत निवेदन किया उनका वचन सुनकर राजा ने ग्राम रक्षकों को बुलाया और यह आज्ञा दी बालकों की मृत्यु का क्या कारण है इसका पता लगाओ ग्राम रक्षक बालकों के मारे जाने के रहस्य का पता लगाने लगे किंतु बहुत खोज करने पर भी उन्हें उस बालक घाट का पता नहीं लगा वे डरते हुए राजा के पास गए और बोले महाराज हम बहुत खोज करने पर भी यह न जान सके कि कौन इस नगर में रह कर निरंतर बालकों की हत्या करता है तदनंतर किसी समय वह वे वे वेश्य बालक अन्य 5 बालकों के साथ कमल निकालकर ले आने के बहाने सरोवर के निकट गया वहां उसने उन बालकों को, को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबो दिया वे बालक चीखते चिल्लाते रहे तो भी उस क्रूर आत्मा ने उन्हें कंठ तक पानी मिले जाकर डुबो दिया उन सबको मरा हुआ जानकर दुषपुण्य शीघ्र अपने घर को चला गया उन पांचों बालक के पिता अपने पुत्र को नगर में ढूंढने लगे वे पांच बालक अधिक छोटे नहीं थे पानी में डाल देने पर भी वे मर न सके धीरे-धीरे सरोवर के किनारे आ गए और वहीं घूमते रहे इतने में ही अपने बंधु द्वारा नाम लेकर पुकारने की आवाज उन्हें दूर से सुनाई दी तब उन्होंने भी जोर से बोलकर उत्तर दिया बालकों की आवाज सुनकर उनके पिता सरोवर के तट पर गए वहां उन्हें जीवित देखकर उन सब को बड़ा हर्ष हुआ फिर पिता आदि ने पूछा तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई तब बालको ने दुष्पुन्ने के उस दुष्कर्म का वृतांत अपने बंधुओं को कह सुनाया यह बात जानकर पुरवासियों ने राजा को इसकी सूचना दी राजा ने पशुमान को बुलाकर कहा पशुमन यह नगर बहुत से बालको से भरा पूरा रहा है किंतु तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे प्राय सूना कर दिया है अभी-अभी इन बालकों को उसने जल में डुबो दिया था परंतु देव योग से ये जीवित निकल आए हैं बताओ इस समय क्या करना चाहिए मैं तुम ही से पूछता हूं क्योंकि तुम सदा धर्म में तत्पर रहते हो राजा के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ पशुमान ने कहा राजन जिसने सारे नगर को सूना कर दिया है वह वध के ही योग्य है इस विषय में कुछ पूछने की बात नहीं है यह अत्यंत पाप आत्मा मेरा पुत्र नहीं शत्रु ही है जिसने इस नगर को बालकों से खाली कर दिया उस दुष्ट के उद्धार का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता मैं सच कहता हूं इस दुष्ट आत्मा को प्राण दंड दिया जाए पशुमान का यह वचन सुनकर समस्त पुरवासी पशुमान की प्रशंसा करते हुए राजा से बोले महाराज इस दुष्ट को मारा ना जाए अपितु चुपचाप नगर से निकाल दिया जाए तब राजा ने दुष्पुण्य को बुलाकर कहा ओ दुष्ट आत्मन तू शीघ्र हमारे राज्य से बाहर चला जा यदि यह रहेगा तो मैं तेरा वध कर डालूंगा इस प्रकार डांट-पटाकर राजा ने दूतों द्वारा उसे नगर से निर्वासित कर दिया तदनंतर दुष्पुण्य भयभीत हो उस देश को छोड़कर मुनि मंडली से युक्त वन में चला गया वहां जाकर भी उसने एक मुनि के बालक को जल में डुबो दिया कुछ बालक खेलने के लिए गए हुए थे उन्होंने उस बालक को मरा हुआ देख अत्यंत दुखी हो उसके पिता से यह समाचार कहा